भद्रं कर्णे श्रृणुयामदेवा भद्रम पशेम्क्षर स्थर सुुवा गुसनूर् व्यसेमदेव हीत जयु स्वस्ती न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति नूषा विश्व स्वस्ताक्षो अनेमी स्वस्ति नो ओम शांति शांति बृहस्पतिदिशाशा शंकर शंकराचार्यं केशवं बादरायनम सूत्रभाष्य वंदे पुनः ईश्वर गुररात्मे मूर्ति भेद विभागिने यो मवद व्याप्त देहाय दक्षिणात नमः ओम शांति शांति शांति ब्राह्मण अथर्वेदी ब्राह्मणभाग्य के चतुर्थ प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस प्रकरण की चतुर्थकंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है चतुर्थकंडिका में सौरायणी गार्ग के द्वितीय प्रश्न का उत्तर आचार्य पिपला जी दे रहे हैं द्वितीय प्रश्न है जागृत अवस्था का धर्म यानी तीनों अवस्थाओं में शरीर संरक्षण किसका धर्म है इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा जा रहा है तीनों अवस्थाओं में शरीर की रक्षा प्राण का धर्म है इसके लिए भगवान भाष्यकार ने मूल मूलकंडिकास्थ जो पूर्वार्ध है यतुश्वास निश्वासो येतौ तो आहुति इति सन यहाँ तक की व्याख्या अभी की है कोसौ स और अतस्च विदुष स्वापोपि अग्निहोत्र हवनम एव तस्मात्न्नाव मंतव्य अभिप्राय यहाँ तक के भाष्य की चर्चा हम लोग भाष्य में कर चुके हैं ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर प्राणादि में जो अग्निदृष्टि और ये समान में होता दृष्टि मन में यजमान दृष्टि ये सब बताई जा रही है अवयवत्व का संपादन उसका उद्देश्य अग्निहोत्र रूप से प्राण की उपासना नहीं है अपितु उसका उद्देश्य है त्व पदार्थ शोधन रूप ज्ञान की प्रशंसा त्वम पदार्थ शोधन रूप ज्ञान यहां पर इस प्रकरण के द्वारा प्रतिपाद्य है त्वम पदार्थ का शोधन इस प्रश्न से हो रहा है अवस्था में त्व पदार्थ यानी जीवात्मा को अज्ञानी लोग प्राकृत जन समझते हैं कार्यकरण संघात के साथ तादात्म्य करके तदात्मक ही और जो कार्यकरणों के धर्म है उन धर्मों से युक्त त्व पदार्थ कोई ही समझते जागृत अवस्था प्रथम प्रश्न के उत्तर के रूप में आचार्य पिपला जी ने बताया इन बाह्य इंद्रियों का धर्म है लेकिन जो बाह्य इंद्रियों के साथ तादात्म्य करके अपने आप को बाह्य इंद्रिय स्वरूप समझते हैं वे समझेंगे कि जागृत अवस्था मेरा धर्म है मैं जगता हूँ और प्राण के साथ तादात्म्य जिनका है वे प्राण का जो व्यापार है तीनों अवस्था में शरीर की सुरक्षा उस तीनों अवस्था में शरीर, शरीर की सुरक्षा रूप व्यापार को भी मानेंगे अपना व्यापार जो प्राण के साथ प्राण में कोष के साथ तादाद में करके रहते हैं वे और इन प्रश्नों का उत्तर जो सुनेंगे तो ये निश्चित होगा कि प्राण तीनों अवस्थाओं में शरीर की सुरक्षा करता है शरीर की सुरक्षा आत्मधर्म नहीं अनात्मा प्राण का धर्म है जागृत अवस्था भी आत्मा का धर्म नहीं बाह्य इंद्रिया जो अनात्म वस्तु है उनका धर्म है आत्मा इंद्रिय तथा प्राण से अलग है उनका तथा उनके व्यापारों का साक्षी है ऐसे तुम परार्थ शोधन यहाँ किया जा रहा है तुम पदार्थ विवेक किया जा रहा है और उसकी प्रशंसा के लिए यहाँ पर ये अग्निहोत्र अवयवत्व का संपादन प्राण में किया जा रहा है ये बताया बताया गया तो इससे स्तुति कैसे होगी इसे स्पष्ट करते हुए भाष्कर भगवान ने कहा कि अतच विदुष स्वापोपि अग्निहोत्र हवनमे तस्मा विद्व न अकर्मी इतव मंतव्य अभिप्रायः तो इसीलिए ये समझना चाहिए कि विद्वां का जो ये हैं सोना या स्वप्न देखना वह भी एक प्रकार से अग्निहोत्र हवन के तरह अग्निहोत्र हवन है इससे निश्चित होगा कि ज्ञानी अकर्मी नहीं होता स्वाप अवस्था में भी अग्निहोत्र करता रहता है का अर्थ निकला वह समस्त साधु कर्मों का जो फल है पुण्य कर्मों का जो फल है उन फलों का अंतर्भाव जिस ब्रह्म विद्या में होता है तम पदार्थ शोधन होने पर आत्मनात्म विवेक का जो फल है उस आत्मनात्म विवेक के फल में सभी शुभ कर्मों का फल समाहित है शुभकर्मों का फल है चित्त शुद्धि और चित्त शुद्धि होने पर ही आत्मनात्म विवेक ठीक से होता है अन्यथा नहीं और यहां विवेक वान के आत्मनात्म विवेक रूप ज्ञान की प्रशंसा हो रही है कि आत्मनात्म विवेक इतना प्रशस्त है कि उस वो सोते समय भी आत्मनात्म विवेकी का शुभ कर्म हो रहा है अग्निहोत्र जैसा वो क्यों हो रहा है आत्मनात्म विवेक होने से इस प्रकार आत्मनात्म विवेक रूप ज्ञान की प्रशंसा के लिए अग्निहोत्र अवयवत्व का संपादन प्राणाग्नि आदि में किया गया है ये यहां पर अतस्य इत्यादि से कहा गया अब विद्वान के आत्मात्म विवेक ज्ञान की स्तुति से हो रही है इसे समझाने के लिए एक दृष्टांत बताया जा रहा है बृहदारण्य में आया हुआ बृहदारण्यक में भी इसी प्रकार की स्तुति की गई है उसे दृष्टांत कहा जाएगा इसलिए सर्वदा भूतानि भूतानी विचिन्व्यपी इति स्वपत वादसने के वाक्य लिखा भाष्यकार भगवान ने इसका अर्थ करते हैं टीकाकार सर्वदेति इस प्रतीक के बाद में वाजसनेयके ही वाक्चित प्राणच्चित चक्षुश्चित इदीना सर्व्राणव्यापारेसु प्रत्येक अग्निचितदृष्टि विधाय चयनं स्तुता सर्वाणी भूताले चयन तो ये कहते हैं वाजस्ने के वाज स्नेही शाखा की उपनिषद वो है बृहदारण्य उपनिषद और उसमें ये आया वाक्चित प्राणच्चित चक्षुश्चित इत्यादि वाक्य और इस वाक्य से क्या बताया गया है तो कहते सर्व प्राण व्यापारेशु प्रत्येक अग्निचित्रृष्टि विधाय तो सर्व प्राण यानी बाह्य इंद्रिया अंतकरण तथा प्राण मुख्य प्राण और गौण प्राण मुख्य प्राण है प्राण अपान व्यान इत्यादि और गौण प्राण है चक्षुरादि बाह्य इंद्रिय और अंतकरण मन इन्हें गौण प्राण कहा जाता है तो सर्व प्राण शब्द से दोनों को लेना करण तथा प्राण और इनके जो व्यापार हैं गौण प्राण चक्ष आदि के व्यापार हैं रूपादि ग्रहण रूप और मुख्य प्राण प्राण अपान व्याण आदि के व्यापार हैं उसे निस्वास आदि इन सब प्राण व्यापारों में से ये सप्तमी है निर्धारण अर्थ में तो हरेक प्राण व्यापार में से प्रत्येक प्राण व्यापार में अग्नि अग्निचितत्व दृष्टि का विधान किया है वाक्चित इससे बताया गया वाक का जो वदन रूप व्यापार है वह उपासक का एक प्रकार से अग्निचयन है उपासक बोलता है तो वह बोलना उसका एक प्रकार से अग्निचयन करना है ऐसे प्राणसिता इससे बताया गया कि प्राण का जो व्यापार करता है प्राण शब्द से घ्राण यदि लेते हैं तो घ्राण रूप व्यापार भी उसका अग्निचयन के तरह अग्निचयन है ऐसे चक्षुस्त तो चक्षु इंद्रिय का जो रूप ग्रहण रूप व्यापार हो रहा वह केवल रूप ग्रहण एक इंद्रिय की रुचि के पूर्ति के लिए मात्र नहीं है अपितु वह अग्निचयन के तरह अग्निचयन है ऐसा प्रत्येक इंद्रिय व्यापार में उपासक यदि अग्निचयन की दृष्टि करता है तो उसका वह अपने अपने इंद्रियों का लौकिक व्यापार करना भी एक प्रकार से अग्निहोत्र हवन के तरह अग्निहोत्र हवन हो जाता है अग्निचयन हो जाता है ये प्रत्येक अग्निचित तो हरेक इंद्रिय व्यापार में अग्निचयन की दृष्टि का विधान करके इस प्रकार का इंद्रिय व्यापार में आ, अग्नि चयन की दृष्टि करने वाला उपासक ये एवं दृष्टि दृष्टिमत शब्द से लेना षंत है ऐसे उपासक के कहते हैं सर्वाणी भूतानी अ स्वाप काले भी चयन तो सभी प्राणी इसके सुषुप्ति काल में भी क्या करते हैं कि चयन करते रहते हैं चयन यानी यानि अग्निचयन यानि अग्निहोत्र अनुष्ठान करते रहते हैं इस प्रकार ये इंद्रिय व्यापारों में अग्नि चयन दृष्टि की दृष्टि रूप उपासना की प्रशंसा वाजस्नेहक में हुई है वह स्नेक में हुई यानी बृहदारण्य उप निषद में हुई तो इति सा दृष्टि स्तुता सा दृष्टि शब्द से लेना अग्नि चयन दृष्टि ये उपासना है तो वहां उपासना की विधे उपासना की जैसे स्तुति की गई है ये दृष्टांत हुआ और तद्वत ये दृष्टांत में यहाँ पर घटाना ऐसे यहाँ प्रश्न उपनिषद में तुम पदार्थ विवेकी के तुम पदार्थ विवेक ज्ञान की स्तुति के लिए यहाँ ये किया बताया गया प्राण में अग्निहोत्र अवयवत्व ये तुम पदार्थ विवेक रूप ज्ञान की प्रशंसा के लिए कहा गया जैसे वहाँ उपासना की प्रशंसा के लिए स्तुति की गई है ये दृष्टांत हुआ अब आगे हैं भाष्य में अत्र अत्री जागृतु प्राणाग्निशु उपसंहृत्य बाह्यकना विषयाश्च अग्निहोत्र फलम इव स्व ब्रह्म जीगमीषुर्मोजा यजमत कार्यक्रमेश संव्यवहारात स्वर्गम इव ब्रह्म प्रति प्रस्थित मन कल्यते ये एक वाक्य पूरा वहाँ तक अत्री से प्रारंभ होकर मन कल्प्य यहाँ तक का एक वाक्य है और ये व्याख्या हो रही है मूलकंडिकास्त मनोह वजम ये, ये जो वाक्य वाक ये वाक्या मनोह वजम समान इस वाक्य के बाद मनोह वाव यजमान इस वाक्य की व्याख्या अत्र अत्री से प्रारंभ करके भास्कर भगवान ने कल्पेते, मनह कल्पेते तक की इसमें अत्र शब्द का अन्वय यजमान मनह कल्पित्य के साथ है भले ही शुरू में अत्र शब्द दिख रहा है, लेकिन उसका अन्वय करना अत्र मनो कल इस प्रकार अंतिम तीन पदों के साथ ये टीकाकार लिखते हैं टीका में अत्र मनो यजमान कल्प्य व्यवहित अन्वय अत्र इस पद का अंतिम तीन पदों के साथ अन्वय है प्रारंभ के पद का बीच में कहीं एक पद आए हैं उनका व्यवधान है वो व्यवधान होने पर भी अत्र शब्द का अन्वय सन्निकट पदों पदों के साथ न करके व्यवहित पदों के साथ करना ये टीका में लिखा कि अत्र मनो यजमाना कल्पित इति व्यवहित अन्वय इस प्रकार का अन्वय करने पर जो एक वाक्य बना अत्र मनो यजमान कल्पित इसका अर्थ निकलेगा अत्र ये जो अग्निहोत्र की कल्पना की जा रही है अग्निहोत्र के अवयव की कल्पना करते हुए जो प्राण है अपान है और व्यान है इन तीनों को तो अग्निहोत्र की अवयभूत तीन अग्नि के तरह अग्निया बताई और समान को अग्निहोत्र का होता बताया समान वायु को उश्वास को बताया आहुतिया तो जब अग्निहोत्र कर्म के अंग भूत तीन अग्निया भी यहां विद्यमान है और आहुतियां भी है उस्वास निश्वास रूप और ऋत्विक भी है होता समान वायु तो यजमान भी होना चाहिए ना मुख्य तो क्रतुपति यजमान को ही माना जाता है कर्म का स्वामी क्रतुपति तो क्रतुपति कौन है कर्म का स्वामी अग्निहोत्र उपकर्म का स्वामी रूप अवयव यजमान जो उदान है उसे तो बताया जाएगा कर्म का फल इष्ट फलम एव उदान इस वाक्य से तो पांच प्राण तो निकल गए तीन तो अग्नियां हो गए एक होता हो गया समान और उदान कर्मफल हुआ और प्राणों का उस्वास नुस्वास रूप व्यापार आहुतिया हो गई तो यजमान कौन है जो कर्म का स्वामी है कर्मफल भोक्ता होगा कर्म करता भी होगा और भोक्ता भी होगा तो कहा वो मन है तो इस प्रकार मन में यजमानत्व तो की कल्पना यहां की जा रही है तो अत्र मनो यजमान कल्पित इस वाक्य में ये बताया गया कि ये जो अग्निहोत्र अवयवों की कल्पना की जा रही है तो उसमें यजमान के रूप में कल्पना की जाएगी विद्वान के मन में ये जो मन है विद्वान का वो यजमान के तरह यजमान है ऐसी कल्पना की जाएगी तो जैसे अपान में गार्भपत्य अग्नि की कल्पना के लिए प्राण में आवनीय अग्नि की कल्पना के लिए बताया गया साम्य समानता बताई ना ऐसे यजमान में क्या न मन में यजमानत्व की कल्पना करनी है तो कोई ना कोई साम्य होना चाहिए ना तो ये क्या समानता है ये प्रश्न होता है तो इसमें ये जो प्रतिज्ञा हुई मन में यजमानत्व के कल्पना की इस कल्पना में दो हेतु बताए जा रहे हैं यजमानवत इत्यादि वाक्य से इसलिए टीकाकार लिखते हैं कि हेतु हेतुद्वयम आह तत्कल्पनायाम यानि मन में यजमान की कल्पना में मन में यजमान की कल्पना में दो हेतु भगवान भाष्यकार बताते हैं यजमानवत इत्यादि वाक्य से यजमानवत इत्यादि वाक्य कहाँ हैं तो त्रेपन नंबर पृष्ठ पर प्रारंभ में ही भाष्य में पहली पंक्ति में है यजमानवत कार्य करने प्राधान्य न इत्यादि वाक्य से दो हेतु बताए जा रहे हैं मन में यजमानत्व की कल्पना में जो पंचमेंत है ना दो वो है हेतु पहला है संव्यवहारात तो यजमान कार्य करने प्राधान्य समव्यवहारात एक हेतु इस वाक्य से बताया गया भाष्य में और दूसरा हेतु है स्वर्गम ईव ब्रह्म प्रति प्रस्थित ये दूसरा हेतु है ऐसे दो हेतु मन में यजमानत्व की कल्पना के बताए गए हैं तो जैसे यजमान कार्य करने प्राधान्य संव्यवहारात् अर्थ है बाह्य जो लौकिक व्यापार है उन व्यापारों से उपरत रहती हैं यज्ञ करते समय यजमान की इंद्रिया यजमान का कार्यकरण संघात जो याग की दीक्षा लेने से पहले लौकिक व्यापार हो रहे थे उन लौकिक व्यापारों से उपसृत रहती है ना जब यज्ञ में दीक्षित होता है तो शास्त्रीय जो व्यापार हैं यज्ञ निर्वर्तन अनुकूल वही सब करने होते हैं शरीर इंद्रियों से बाह्य व्यापार स्वाभाविक व्यापार अशास्त्रीय व्यापारों को उस समय संयमित रखना होता है तो इसलिए कहा कि कार्य करने स्वस्व व्यापारात ऊपरतेषु ऐसा ऊपर से जोड़ देना तो यजमान की इंद्रिया बाह्य अपने अपने स्वाभाविक व्यापारों से उपरत होने पर प्राधान्य शास्त्रीय जो व्यापार होते हैं यागानुकूल उसी में यजमान व्यापरित रहता है समव्यवहार करता है समव्यवहार करना हुआ यागानुकूल व्यापार करना शरीर इंद्रिय के द्वारा जैसे यजमान करता है ऐसे ही ये जो स्वाप काल में बाह्य इंद्रिया और शरीर जो जागृत अवस्था के व्यापार होते थे रूपाधि ग्रहणात्मक उन सब से उपसंदृत होती है बाह्य चक्षुरादि इंद्रिया और अकेला जो मन है वही स्वप्न में सारे व्यवहार करता है स्वप्न में जो व्यवहारियमान शरीर दिखता है स्वप्न अवस्था में मान जो इंद्रिया दिख रही है और जितने भी व्यवहार दिख रहे हैं वह मन की वृत्ति मात्र है कि नहीं अकेला मन ही सब व्यापार है बाह्य इंद्रिया और शरीर तो अपने अपने व्यापारों से उपसनृत हैं उपरत हुए हैं और जो भी स्वप्न में व्यापार हो रहा है वो सारा का सारा व्यापार मन से मात्र होता है मन ही करता है इसमें याग में भी यजमान ही व्यापार युक्त होता है लौकिक व्यापार सारे छूट जाते हैं यागानुकुल व्यापार प्रधानतया यजमान करता है ऐसे स्वप्नावस्था में बाह्य इंद्रिया और शरीर अपने जागृत अवस्थाकालीन व्यापारों से उपरत होने पर भी अकेला मन यजमान के तरह समव्यवहार करता है स्वप्नावस्था में इसलिए मन यजमान के तरह यजमान है ये यहाँ पर कहा गया ये हेतु तो यजमानवत कार्य करने प्राधान्य न समव्यवहारात् एक हेतु हुआ और दूसरा हेतु जब याग का जो फल है वो पाने का समय आता है ये यजमान शरीर छूटने के बाद याग का फल स्वर्ग की प्राप्ति होती है तो स्वर्ग के प्रति गमन कौन करता है होता नहीं करता जो तो ऋत्विक है उस याग के फल की प्राप्ति के लिए स्वर्ग रूप फल की प्राप्ति के लिए स्वर्ग के प्रति गमन नहीं करते हैं प्रस्थान नहीं करते हैं अपितु तो यजमान का प्रस्थान होता है स्वर्ग जिस जो कृतुपति है याग का स्वामी है वह यजमान है और वो याग के फल स्वर्ग के प्रति प्रस्थान करता है जैसे ऐसे स्वप्न पूरा होने पर जागृत और स्वप्न अवस्था का प्रारब्ध उस दिन का भोग करके पूरा पूरा समाप्त हो गया और गहरी नींद में पहुंचना है तो गहरी नींद के प्रति प्रस्थान कौन करता है तो मन ही करता है बाह्य इंद्रियों का तो व्यापार व्यापारोपरम हो गया है मन के अधीन है वे सब अकेला स्वप्न में व्यापार युक्त था मन वही स्वप्न से स्वप्न व्यापार से भी उपरत होकर के सुसुप्ति के प्रति गमन करेगा असुसुप्ति अवस्था में वह अज्ञात ब्रह्म के साथ मिलता है ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है ज्ञात ब्रह्म भाव को नहीं अज्ञात ब्रह्म भाव को तो एक प्रकार से ब्रह्म के प्रति गमन हो रहा है ना तो लौकिक या जागृत अवस्था कालीन जो यजमान है वह स्वर्ग के प्रति प्रस्थान करता है का अर्थ है याग का फल जो सांसारिक सुख है स्वर्ग है सुख मृत्यु लोक की अपेक्षा वहां दुख बहुत कम है दुख की मात्रा कम है और सुख की प्रधानता है प्राचुर्य है तो स्वर्ग के प्रति गमन करता है का अर्थ है सुख के प्रति गमन करता है याग का स्वामी याग करता ऐसे यहां पर यजमान के रूप में जिसकी कल्पना की मन की वह जागृत और स्वप्न अवस्था में जो उसे सुख होता है वह दुख सम्मिश्रित सुख है जागृत में भी और स्वप्न में भी दुख से युक्त सुख का अनुभव करता है और जब सुसुप्ति में जाने की तैयारी करता है सुसुप्ति के प्रति प्रस्थान करता है तो वहाँ जो सुख होगा वह सुख होता है दुख रहित सुख सुसुप्ति में दुख नहीं होता सुख ही सुख है तो स्वर्ग में जैसे दुख असमिश्रित सुख है सुख की मात्रा ज्यादा होने से सुख सुख प्राय हैं स्वर्ग ऐसे सुसुप्ति अवस्था में जो सुखानुभव हो रहा है वो दुख असमिश्रित सुख होने के कारण स्वर्ग के तरह स्वर्ग है और उस स्वर्ग लोक को यानि ब्रह्म भाव को प्राप्त करने के लिए प्रस्थान करता है स्वप्न का प्रारब्ध भोग करके संपन्न करने के बाद क्षीण करने के बाद सुसुप्ति में ब्रह्म रूप सुख के प्रति प्रस्थान मन रूप यजमान करता है उधर लौकिक ये जो जागृतकालीन याग है उसका फल स्वर्ग के प्रति प्रस्थान उस याग का स्वामी यजमान करता है और यहाँ पर भी मन ब्रह्म सुख के प्रति प्रस्थान कर रहा है ये सुख के प्रति याज् के फल के प्रति सुख है एक प्रकार से याज् का फल जो स्वर्गीय सुख और उस स्वर्गीय सुख का सुखत्वरूप तो साम्य सौषुप्त सु, सुख में है इसलिए उस सुख के प्रति गमन ये मन कर रहा है तो वह यजमान के तरह यजमान हुआ यजमान के व्यापार संयुक्त तो हुआ ना सुख के प्रति यजमान का भी गमन होता है स्वर्ग सुख के प्रति ऋष का भी सुप्त सुख के प्रति गमन हो रहा है तो ये एक यजमान की समानता मन में रही दो समानता हुई एक याग के समय यजमान प्रधानतया व्यापार युक्त तो होता है शास्त्रीय व्यापारों से युक्त तो होता है यजमान ही और मन भी स्वप्न अवस्था में सब व्यापार रहता है बाह्य इंद्रिया उपसंरित होने पर भी एक समानता वो हो गई और दूसरी समानता सुख के प्रति प्रस्थान लो उस यजमान का भी हो रहा और मन रूप यजमान का भी हो रहा इसलिए मन में यजमानत्व की कल्पना की गई ये यहां पर कहा गया <coughs> कि यजमान कार्य करू प्राधान्यन संव्यवहारात और स्वर्गम इव ब्रह्म प्रति प्रस्थित यजम कलप्य मन की यजमान के रूप में कल्पना श्रुति में की गई है थोड़ी टीका है टीका को देखिए जो बाकी सब जाग्रत सुनाग्निशु इत्यादि वाक्य हैं न पद हैं उनका सब अन्वय करते हुए टीकाकार अर्थ कर रहा है तो जाग्रत सुनाग्निषु संहृत्य बाह्य करणी विषयांश अग्निहोत्र फलम युव स्वर्गम ब्रह्मा जिगमीसूर मनो यहां तक जो भाष्य है इसमें ये दृष्टांत बताया है यजमान का कि जब प्राण अग्नि जग रही है बाह्य इंद्रिया अपने अपने व्यापारों से उपरत है और बाह्य इंद्रियों के जो विषय हैं रूप आदि वो भी उपसंदृत हो गए हैं मन में और अग्निहोत्र फल के प्रति अग्निहोत्र का फल है स्वर्ग तो स्वर्ग के प्रति गमन करने वाला जो यजमान गमन करना चाहता है जो यजमान स्वर्ग फल प्राप्ति की इच्छा करने वाला यजमान के तरह यह मन भी स्वप्न अवस्था तथा जागृत अवस्था के व्यापार करते करते थक जाता है तो ब्रह्म जी गीशु बन जाता है वह मन यजमान के तरह यजमान भी याग फल जी गी सु है यानि प्राप्त करना चाहता है और मन भी जागर स्वप्न व्यापार से थकने पर ब्रह्म भाव को प्राप्त करना चाहता है सुसुप्ति में जाना चाहता है का अर्थ है सुसुप्त सुख प्राप्त करना चाहता है तो यजमानो जागरती, तो यजमान मन रूप यजमान जगता है का अर्थ व्यापार करता है सुवनावस्था में और जब उससे थकता है तो ब्रह्म जी गु बन जाता है यजमान के तरह ही तो टीका है हेतु हेतुद्वयम साधयति जाग्रसु इति जो दो हेतु बताए थे उनका उपपादन जाग्रसु इत्यादि से भगवान भाष्यकार कर रहे हैं अत्र स्वप्न काले विषया करना च उपसृत्य मनोजागृति तो स्वप्न में मन क्या करता है बाह्य जागृत अवस्था कालीन विषय तथा बाह्य इंद्रियों को उपसनृत करके अपने में समाहित कर लेता है और मन ही जगता है का अर्थ है व्यापार से युक्त होता है स्वप्नावस्था में सब व्यापार रहता है मन प्राधान्य न स्व व्यापार वर्तते जागरती जागृति का अर्थ करते हैं मनो लिखा है ना तो मन का जागरण करना क्या है तो प्रधान तया अपने व्यापार से युक्त होकर के रहना ऐसे याग अनुष्ठान काल में यजमान भी अपना जो शास्त्रीय व्यापार है वो करता हुआ रहता है मन भी स्वप्नावस्था में अपना व्यापार करता हुआ रहता है यह यजमान की समानता हुई आगे कहते हैं अग्निहोत्र फलम स्वर्गम जिगमीसूर यजमान इव सुसुप्ति काली स्वर्ग रूप ब्रह्म जिगमीसू च मन इतिवय तो जैसे अग्निहोत्र का फल स्वर्ग प्राप्त करना चाहता है अग्निहोत्र स्वामी यजमान ऐसे ही सुसुप्ति के समय स्वर्गरूप ब्रह्म को प्राप्त करना चाहता है मन रूप यजमान तो ये भी एक समानता हो गई यजमान की मन में तो भाष्य में यजमान शब्द के बाद में टीकाकार कहते हैं एक शब्द और जोड़ना है युवा शब्द तो भाष्य यजमान अनंतरम इव शब्दो द्रष्टव्य कौन से यजमान शब्द के बाद में तो प्रस्ति तत्वात यजमान ईव यहाँ पर जो इव प्रस्ति तत्वात के बाद में यजमान शब्द है ना उसके पास में समझना इव शब्द और होना चाहिए एक ईव शब्द जोड़ना है तो पूर्व में ईव शब्द नहीं वत शब्द हैं यजमानवत में आ, तो या तो अनुवृत्ति लाओ या तो उसे जोड़ दो तो इस प्रकार एक ये, ये हुआ अब मनो ह वाव यजमान ये, ये जो वाक्य था इस वाक्य में दो निपात हैं ह और वा वाव इन ह और वाव दो निपातों का अर्थ बताते हैं टीकाकार ह व शब्दे न तत्प्रसिद्धमी उक्त यह बात प्रसिद्ध है स्वप्न अवस्था में मन अकेला ही सब व्यापार होता है और स्वप्न का व्यापार करते करते थकने पर सौसुप्त ब्रह्म भाव को प्राप्त करना चाहता है ये जो कहा गया है ये प्रसिद्ध है शास्त्र में और विवेकी में अज्ञानी को तो ये सब ज्ञात नहीं होता प्राकृत पुरुष को विवेकी को ज्ञात है प्रसिद्ध है ये बात ह और वाव ये दो शब्द बता रहे हैं निपात बता रहे हैं तो ये मनोह वजमान इस वाक्य की व्याख्या हो गई भाष्य में अब मूल कंडिका में दूसरा वाक्य आता है इष्टफलम एव उदान ये, वा ये वाक्य है ना इष्टफलम एव उदान उसका अर्थ करते हैं भाष्यकर भगवान इष्टफलम यागफलम फलम एव वा उदान वायु तो इष्टफल इसमें इष्ट शब्द का अर्थ है याग इष्टफल याने अभीष्ट फल और अभीष्ट फल क्या है याग का फल स्वर्ग यजमान के लिए अभिष्ट है इसलिए इष्टफल हुआ याग का फल यजमान जिस फल को प्राप्त करना चाहता है जिस साधन के फल को प्राप्त करना चाहता है वो साधन है याग तो याग का फल हुआ इष्टफल वो कौन है उदान उदान वायु को याग फल के तरह याग का फल कहा कहते हैं इसमें क्या समानता है याग फल में और उदान में तो कहते हैं जो याग का फल है स्वर्ग वह यजमान को जीते जी नहीं मिलता है मृत्यु के पश्चात मिलता है और मृत्यु के समय सब व्यापार होता है उदान वायु ये उदान ही इस शरीर से जीवात्मा को उसके भोग्य फल के प्रति ले जाता है इसलिए मरण है एक प्रकार से उदान निमित्त तक मरेगा तब जा कर के याग का फल पाएगा और मृत्यु में निमित्त बन जाता है मरण है उदान निमित्त तक इसलिए कहते भस्कर भगवान कि उदान निमित्तवाद इष्ट फल प्राप्ते जो इष्टफल है याग का फल है स्वर्ग उसकी प्राप्ति उदान निमित्तक है उदान निमित्तक कैसे हैं तो उदान निमित्तक है मृत्यु और मृत्यु के अनंतर ही स्वर्ग मिलेगा इष्ट फल मिलेगा इसलिए इष्ट फल प्राप्ति में निमित्त उदान होने के कारण उदान को इष्ट फल के तरह इष्ट फल कहा जा रहा है तो थोड़ी टीका है टीका को देखिए उदान उदान निमित्तक उदान्तकमरणान यागा फल प्राप्ते तस्तमित कारणे कार्योपचारा उदान फलत्वेन इष्टल फल कल्य एव उदान इस वाक्य का ये अर्थ इसलिए हुआ कि उदान निमित्तक मरणान्तरम यागादि फल प्राप्ते जो यागादि का अदृष्ट फल है स्वर्गादि उसकी प्राप्ति मरण के अनंतर होती है और मरण है उदान निमित्तक तो उदान निमित्तक मृत्यु के अनंतर याग की फल याग फल की प्राप्ति होने से कहते हैं तस्य तन निमित्तवात्त तस् उदान से तन निमित तत्वाद यानी इष्टफल निमित्तत्वात इष्टफल प्राप्ति में निमित्त बना उदान उदान निमित्तक मृत्यु होने से अर्थात श्रुति ने कार्य के वाचक फल का कारण में कार्य के वाचक पद का कारण में प्रयोग कर दिया ये बता रहे हैं कारण में वो हुआ कार्य के वाचक शब्द का प्रयोग कारण के वाचक कारण अर्थ में हुआ तो कारण निमित्त कहते कारण को तो उदान निमित्त है इष्टफल प्राप्ति में तो इष्टफल उदान निमित्त हुआ का मतलब कार्य हुआ इष्टफल की प्राप्ति उदान के प्रति उदान निमित्त कारण है तो इष्टफल रूप कार्य के वाचक इष्टफल शब्द का प्रयोग उसके कारण उदान के लिए हुआ ये यहाँ पर कहते हैं कि तस् तन निमित्तवाद कारणे कार्य उपचारात उदान इष्टफल फलत्व कल्प्यते इत तो उदान की फल, फल के रूप में कल्पना की गई तोतन तो तमित कार्योपचारा उदान इफल आगे आगेह न केवलम मरण कव मरणद्वारायागफल प्रापक उदान से आनंदस्य अन्यानि किस आनंद अनिया भूतानीपजीवती श्रुते अपि अहः तब्रह्मापक अहर इष्टफलपक उन से प्रश्नपूर्वकमाह कथमि कथमिति इति इत्यादि का अवतरण है ये कहते हैं केवल मरण द्वारा याग का फल प्रापक उदान होने से इसे याग फल रूप नहीं कहा जा रहा है एक तो ओ भी निमित्त है लेकिन उतना ही निमित्त नहीं है अबितु ये जो सर्व याग फलात्मक ब्रह्म है और उस ब्रह्म का प्रतिदिन सुसुप्ति अवस्था में प्रापक भी ये उदान ही होता है तो उदान सुसुप्ति अवस्था में सुख स्वरूप ब्रह्म का प्रापक होने से भी इष्ट फल है ये यहां पर कह रहे हैं इस अभिप्राय से लिखा टीकाकार ने कि न केवलम मरण द्वारा याग फल प्रापकत्व उदान से मरण के द्वारा याग फल प्रापकत्व उदान में हैं ऐसी बात नहीं किंतु ये तनंद से अन्यानी भूतानी मात्रा उपजीवंती ये जो श्रुति हैं <coughs> ये श्रुति बता रही है कि अन्यानी भूतानि यानी सभी संसार के संसार में भोक्ता के रूप में प्रसिद्ध जीव वो हो गए सारे यौनिस्थ प्राणी तो देव यौनिस्थ इंद्रादि भी भूत शब्द से ग्राह्य है और उनको जो सुख मिल रहा है स्वर्ग में और हरेक यौनिस्थ प्राणी को जो कुछ भी सुखानुभव हो रहा है विषय निमित्तक वह सुख ब्रह्म ज्ञान का फलभूत जो स्वरूपभूत सुख है ब्रह्म का स्वरूपभूत जो सुख है आनंद है उसी का एक लेश है घटाकाश महाकाश से अलग नहीं है घट रूप परिचिन्न उपाधि से घिरा हुआ आकाश ही घटाकाश कहलाता है ऐसे तत्तत् जो विषय हैं, उन विषय निमित्तक जो प्रिय मोद प्रमोदाकार वृत्तियां हैं मोदादि नामक वृत्तियां उन वृत्तियों से अवचिन्न सुख ब्रह्म सुख तो ब्रह्म ही है के लेकिन मोद, प्रमोद नामक जो वृत्तियां हैं चित्त की उन वृत्तियों से अवचिन्न जो ब्रह्म वो विषय सुख कहलाता है वो प्रिय मोद प्रमोद नामक जो वृत्तियां हैं ब्रह्म की उपाधिभूत वह वृत्तियां अनुकूल विषयों के दर्शन प्राप्ति तथा भोग से होती हैं मन में और उन वृत्तियों में अभिव्यक्त होता है स्वरूप का आनंद वह वृत्तियां विषय निमित्त होने से विषय सुख कहलाती हैं लेकिन वास्तविक जो सुख है वह ब्रह्म ही है और उस ब्रह्म सुख की अभिव्यक्ति अनुकूल विषयों के दर्शन प्राप्ति तथा भोग से होने वाली प्रिय मोद प्रमोद नामक वृत्तियों में होती है सुखस्वरूप ब्रह्म की अभिव्यक्ति और वो अभिव्यक्त हुआ जो उपाधिभूत वृत्तियों में स्वरूपभूत सुख है वह कहलाता है उस स्वरूपभूत सुख की मात्रा लेश और उसका अनुभव इंद्र देवताओं को होता है इंद्र देवताओं की जो प्रियमोद, प्रमोद नामक वृत्ति बनती है वो थोड़ी प्रकृष्ट होती है वहां के विषय प्रकृष्ट होने से अन्य योनि में निकृष्ट विषय होने से थोड़ा उस प्रियमोद प्रमोद नामक वृत्ति में निकृष्टता रहती है इसलिए उपाधि में उत्कर्ष अपकर्ष हैं प्रियमोद प्रमोद नामक वृत्तियों में और उसके कारण कहीं उस निकृष्ट प्रियमोद प्रमोद वृत्तियों में अल्प सुख की अभिव्यक्ति होती है मैले दर्पण में बिंब की अभिव्यक्ति जैसे कम होती हैं और साफ सुथरे दर्पण में प्रतिबिंब पूर्ण रूप से साफ सुथरा दिखता है ऐसे वो प्रियमोद प्रमोद नामक जो चित्त की वृत्तियाँ हैं ब्रह्म सुख को अभिव्यक्त करने वाली उन वृत्तियों में सात सहता है तारतम्य है इसलिए उपाधिगत तारतम्य को लेकर के अभिव्यक्त होने वाले सुख में तारतम्य होता है न्यूनाधिक न्यूनाधिक्य होता है उस न्यूनाधिक को लेकर के मात्रा शब्द का प्रयोग हो रहा है तो सुख के भोक्ता जो ये प्राणी है भूत शब्दित इंद्रादि देवता और उनको अनुभव में आने वाला सुख ये इसी ब्रह्म सुख का अंश है मात्रा है इसी सुख को भोगते हैं इसका अर्थ है जो भी पुण्य कर्म का फल है सुख सोपाधिक सुख वह सोपाधिक सुख स्वरूभूत सुख का ही अंश है मात्रा है का उसी में अंतर्भूत होता है और असीमित सुख है आनंद असीमित आनंद है ज्ञान का फलभूत आनंद वो है ब्रह्मा, ब्रह्मानंद और सुसुप्ती अवस्था में वही ब्रह्मानंद अज्ञात ब्रह्मानंद प्राप्त होता है मन को तो इसलिए क्या होता है कि ये कहा जा रहा है कि बाकी जो भूत है इसी सुख का अंश अनुभव करते हैं का अर्थ है ब्रह्म सुख में सभी सुखों का अंतर्भाव है और वो ब्रह्म सुख सुसुप्ति अवस्था में मिलता है मन को मन रूप यजमान को और उस मन रूप यजमान को सारे सुखों का अंतर्भाव जिस ब्रह्म सुख में है वह सुख जिस अवस्था में मिल रहा है सुसुप्ती अवस्था में वह सुसुप्ति अवस्था में पहुंचाता कौन है यजमान को मन को वो उदान पहुंचाता है इसलिए सुसुप्ति में यदि मन को उदान वायु न ले जाए तो सारे सुखों का अंतर्भाव जिस ब्रह्म सुख में है वह ब्रह्म सुख भी प्रतिदिन मन को न मिले इसलिए ब्रह्म सुख का प्रापक भी ये उदान वायु होने से उसे इष्टफल के तरह इष्टफल कहा जा रहा है ये एक कनंद से अन्यानी भूतानी मात्रम उपजीवती श्रुते सर्वगफलाना ब्रह्मात्मक तद्रह्मापकवादी अहरह इष्टफल प्रापक उदान से प्रश्नपूर्वक आह कथमिति तो कथम इत्यादि प्रश्न करते हुए ये बताया जा रहा है कि इसलिए भी इष्टफल इस उदान है कि प्रतिदिन प्राप, प्रापक है वो ब्रह्म सुख की प्राप्ति में निमित्त बनता है इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं ओम बद्रंकरणे भी श्रृणुयाम देवा